ब्रह्म सूत्र शंकर हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा पद दूसरा इस पद में और गति का निरूपण है अधिकरण पहला सूत्र पहला दर्शनाथ शब्द मनसी दर्शनाथ शब्दा चूत्रार्थ वाक् वाणी की वृत्ति मनसी मन में लीन होने दर्शनात क्योंकि मन की वृत्ति के विद्यमान होने पर वाग्वृत्ति का लय देखा जाता है च और शब्दा वृत्ति और वृत्तिमान के अभेद की विवक्षा से यहाँ उपचार से वाक शब्द का प्रयोग किया गया है कि वाक मन में लय होती है निर्गुण विद्या के फल सगुण विद्या में फल प्राप्ति के लिए देवयान मार्ग का अवतरण करते हुए सूत्रकार प्रथम शास्त्रानुसार उत्क्रांति का क्रम कहते हैं उपासक और अनुपासक की उत्क्रांति तुल्य ही है ऐसा आगे कहेंगे अस्य सौम्य पुरुष इस मियमाण पुरुष की वाक मन में लीन हो जाती है तथा मन प्राण में प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन हो जाता है ऐसी वृत्ति वाली वाणी की ही मन में संपत्ति कही जाती है अथवा वाणी की वृत्ति की इस प्रकार संचय होता है पूरा पक्षी उसमें वाणी ही मन में लीन होती है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि ऐसा मानने पर श्रुति अनिग्रहित होती है अन्यथा लक्षण होगी श्रुति और लक्षणा में संदेह होने पर श्रुति ही न्याय है लक्षणा नहीं इसलिए वाणी की ही मन में प्रलय है सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं वाणी की वृत्ति मन में लय होती है परंतु जबकि आचार्य वांग मनसी वाणी मन में ऐसा पढ़ते हैं तब वाणी की वृत्ति यह व्याख्यान कैसे किया जाता है यह ठीक है परंतु स्विभाग वचनात् प्रकार आगे कहेंगे इसलिए यहाँ वृत्ति मात्र विवक्षित है ऐसा ज्ञात होता है परंतु तत्वों के प्रलय की विवक्षा होने पर तो सर्वत्र ही अविभाग के सामने होने से आगे अविभाग वचनात् अविभाग ऐसा विशेषण क्यों देते हैं? इसलिए यहाँ वृत्ति उपसंहार की विवक्षा है मन की वृत्ति की अवस्थिति होने के पूर्व वाघवृत्ति का उपसंहार होता है ऐसा अर्थ है किस से इससे कि ऐसा दर्शन होता है मनोवृत्ति के विद्यमान होने पर पूर्व वाघवृत्ति का उपसंहार देखा जाता है किंतु वृत्ति वाली वाणी का ही मन में उपसंहार तो किसी से भी नहीं देखा जा सकता परंतु यह जो कहा गया है कि वृत्ति की सामर्थ्य से वाणी का यह मन में प्रलय युक्त है नहीं ऐसा कहते हैं क्योंकि अतत प्रकृति है वह वाणी की प्रकृति नहीं है जिसकी जिससे उत्पत्ति होती है उसका उसमें लय युक्त है जैसे का, का में हमारी से उत्पन्न होती है इसमें कोई प्रमाण नहीं है वृत्ति के उद्भव और अभिभव तो अप्रवृति अनुपादन आश्रय भी देखे जाते हैं जैसे पार्थिव इंधन से तेजस अग्नि की वृत्ति उत्पन्न होती है और जल में उपशांत होती है तब इस पक्ष में वांगमनसी संपद्यते यह श्रुति किस प्रकार संगत होगी है, शब्द है क्योंकि वृत्ति और वृत्ति मान में अभेद का उपचार है है। ऐसा अर्थ सूत्र दूसरा अतएव सर्वाण्यनु अत सर्वाणी अनु अत सूत्रार्थ अत अतएव उक्त दर्शन आदि हेतु से ही वाणी के समान सर्वाण्यन समस्त चक्षु आदि इंद्रियो की वृत्ति च भी वृत्ति विशिष्ट मन में लय होती है भाषा तस्मात उपशांत तेजा अतः जिसका तेज शारीरिक उष्मा शांत हो जाता है वह मन में लीन हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाता है इसमें सब इंद्रियों का समान रूप से मन में लय सुना जाता है उसमें भी इसी से वाणी के समान चक्षु आदि का भी सब वृत्ति के मन के अवस्थित होने पर वृत्ति लय का दर्शन होता है अतः तत्व स्वरूप प्रलय का असंभव होने से और शब्दोपत्ति होने से सब इंद्रियावृत्ति द्वारा ही मन का अनुवर्तन करती है सब इंद्रियों का समान रूप से मन में उपसंहार होने पर वांग मनसी इस प्रकार वाणी का पृथक ग्रहण उदाहरण से अनुरोध से है उदाहरण के अनुरोध से है अधिकरण दूसरा मनो सूत्र तीसरा तनम प्राण मन प्राणी उत्तरात संपूर्ण अवगत होता है भाष्यर्थ वांग संप्रुति में लय की विवक्षा है यह निश्चित किया गया है अब जो वाग्य का वाक्य है मन प्राणे मन प्राण में लय होता है या यहाँ भी वृत्तिलय ही विवक्षित है अथवा वृत्ति वन का लय विवक्षित है। इस प्रकार संशय होने पर पूर्व पक्षी यहाँ वृत्ति मन का ही लय है ऐसा प्राप्त होता है कारण कि श्रुति के अनुग्रह से प्राण मन की प्रकृति उपन्न होता है जैसे कि अन्नमय हे सौम्य हे सौम्य मन अन्नमय है और प्राण जलमय है इस प्रकार अन्न कारणक मन और जल कारणक प्राण है ऐसा श्रुति खेती है और जलने अन्न उत्पन्न किया ऐसी श्रुति है इस कारण मन का जो प्राण में विलय होता है वह अन्न का ही जल में लय होता है मन ही अन्न है और प्राण ही जल है क्योंकि प्रकृति और विकार का अभेद है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं तो भी बाह्य इंद्रियों की वृत्ति को ग्रहण करने वाला मन वृत्ति द्वारा ही प्राण में लय होता है ऐसा उत्तर वाक्य मन प्राणी से जानना चाहिए क्योंकि सुषुपु और मुर्षु पुरुष की ज्वलनात्मक प्राण वृत्ति से अवस्थित होने पर मन की वृत्तियों का उपशम देखा जाता है इसलिए मन का प्राण में स्वरूप नहीं हो सकता क्योंकि अतत प्रकृति है प्राण मन की प्रकृति नहीं है परंतु ऐसा दिखलाया गया है कि प्राण मन की प्रकृति है उसमें कोई सर नहीं है क्योंकि इस प्रकार की परंपरा प्रणाली से प्राण मन की प्रकृति होने से मन का प्राण में लय होना युक्त नहीं है परंतु ऐसी परंपरा प्रणाली होने पर भी मन अन्न में लय हो और अन्न जल में और प्राण जल में लय होना चाहिए इस पक्ष में भी प्राण रूप से परिणत जल से मन उत्पन्न होता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है इसलिए मन का प्राण में स्वरूप लय नहीं है वृत्ति का लय होने पर भी तो मन प्राण यह श्रुति उपन्न होती है क्योंकि वृत्ति और वृत्तिमान का अभेदोपाचार अभेदोपाचार है ऐसा दिखलाया गया है अधिकरण तीसरा अध्यक्षाधिकरण सूत्रचौ सौध्यक्षे तदुपगमभ्य तद्यक्षे तदुपगम आदिभ्य सूत्रार्थ सह यहा प्राणवृत्तिरहित होकर अध्यक्षे जीवात्मा में अवस्थित होता है तदुप क्योंकि जीव में प्राण के उपगम अनुगम और अवस्थान श्रुत है अब यह सिद्ध हुआ कि जिसकी जिससे उत्पत्ति नहीं होती उसका उसमें वृत्ति लय होता है स्वरूप लय नहीं अब प्राणतेजो तेजस्ती प्राण तेजस्ती प्राण तेज में लीन होता है इस श्रुति वाक्य पर यह विचार किया जाता है कि क्या श्रुति के अनुसार प्राण का तेज में ही वृत्तिलय होता है अथवा देह इंद्रिया के पंजर के अध्यक्ष जीव में होना है। उसमें के विषय वृत्तिलयशंका युक्त न होने से प्राण का तेज में ही लय होना चाहिए क्योंकि अश्रुतक की अश्रुतक की कल्पना अन्याय है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर प्रतिपादन करते हैं सो अध्यक्षे वह प्रकृत प्राण कर्म और पूर्व प्रज्ञारूप उपाधि वाले विज्ञान स्वरूप अध्यक्ष में अवस्थित होता है वह अध्यक्ष प्रधान प्राणवृत्ति होती है ऐसा अर्थ है किससे इसके कि उपगमादि है एवा में एवा में वेमा इस प्रकार अंतकाल में जब वह होता है, है। तब सब प्राण इस आत्मा के हो जाते हैं। यह श्रुति को अध्यक्षोपगामी दिखलाती और उसके उत्क्रमण करने पर उसके पीछे ही प्राण उत्क्रमण करता है यह श्रुति वाक्य विशेष रूप से पांच वृत्ति वाले प्राण में अध्यक्ष की अनुगामिता दिखलाता है और प्राणम्रां जीव के पीछे प्राण के उत्क्रमण करने पर उसके पीछे सब प्राण प्राण उत्क्रमण करते हैं इस प्रकार अन्य प्राणों में उस की अनुवृत्तिता दिखलाता तब यह विज्ञान वाला होता है इस प्रकार अध्यक्ष में अंतरविज्ञान प्रदर्शन से उसमें विलयकरण समुदाय वाले प्राण का अवस्थान बोधन करती है परंतु प्राण ऐसी श्रुति है तब प्राण अध्यक्ष में लीन होता है यह अधिक ग्रहण क्यों किया जाता है यह दोष नहीं है क्योंकि उत्क्रमण आदि व्यवहार अध्यक्ष प्रधान है और अन्य श्रुतिगत विशेष की भी अपेक्षा होनी चाहिए तब प्राण से जैसी यह श्रुति कैसे है अर्थात इसका क्या अर्थ है ईश्वर कहते हैं सूत्र पांचवा भूतेषु तत्श्रुते ही भूतेशु तत्श्रुते सूत्रार्थ भूतेश प्राण संयुक्त वह अध्यक्ष तेज के सहचारी देह के बीजभूत सूक्ष्म भूतों में अवस्थित होता है सच्रुते है क्योंकि प्राण तेजसी ऐसी श्रुति है प्राण वह जीवात्मा तेज सहचरित देह के बीजभूत सूक्ष्म भूतों में अवस्थित होता है ऐसा जानना चाहिए क्योंकि प्रा प्राणतेजसी प्राण तेज में लीन होता है ऐसी श्रुति है परंतु यह श्रुति प्राण की तेज में स्थिति दिखलाती है न कि प्राण संबंध जीवात्मा की यह दोष नहीं है कारण कि सो अध्यक्षे इस प्रकार अध्यक्ष का भी मध्य में कथन है जो भी सुग्न से मथुरा जाकर मथुरा से पाटलिपुत्र जाता है वह भी सृघ्न से पाटली पुत्र जाता है ऐसा कहा जा सकता है इसलिए प्राण तेजसी इससे प्राण सब संबद्ध जीव का भी तेज सहचरित भूतों में यह अवस्थान है परंतु तेज सहकारी भूतों में जीव की अवस्थित है यह कैसे कहा जाता है जबकि प्राणसी है सूत्र छवा एक दर्शय तो ही न एक दर्शयता ही सूत्रार्थ एक जीव की उत्क्रमण काल में एक ही तेज में अवस्थिति न नहीं है किन्तु देह के पांच भौतिक होने से उसकी पांच भूतों में स्थिति है, है।, के के है आप पुरुष वचस आप सोमादि पुरुष संज्ञा को कैसे प्राप्त होता है यह प्रश्न और उत्तर इस अर्थ को दिखलाता है इसका त्मकु इस सूत्र में व्याख्यान किया गया है श्रुति और स्मृति भी इस अर्थ को दिखलाती है। हैं। है, उनके साथ यह सब क्रम से उत्पन्न होते है इत्यादि स्मृति भी है परंतु शर्गातर प्राप्त करने की इच्छा के समय वाक आदि इंद्रियो का आत्मा में उपसंहार होने पर वायम पुरुषों अर्थभाग उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है ऐसा आरंभ कर तोह यदू चतु तब या और अर्थभाग किया। उन्होंने जो कुछ कहा वह कर्म ही कहा तथा जिसकी प्रशंसा की वह कर्म की प्रशंसा की इस प्रकार दूसरी श्रुति आत्मा को कर्माश्रेता निरूपण करती है इस पर कहते हैं उसमें कर्म प्रयुक्त और अतिग्रह नामक और विषयात्मक बंधन की प्रवृत्ति होती है अतः कर्म आश्रय रूप से कहा गया है और यहाँ तो भूतोपाद से अन्य देह की उत्पत्ति होती है इसलिए कर्म को दिखलाया गया है अन्य आश्रय का निवारण नहीं किया गया है इससे कोई विरोध नहीं है अधिकरण चौथा आशुत्युपक्रमाधिकरण सूत्र सात्वा समाना चाश्रुतुपक्रमाद अमृतत्म चापोष्य सामना च्रुत्युपक्रमा अमृतत्व चुपोष्य सूत्र सात देवयान मार्ग के उपक्रम से पूर्व विद्वान और अवद्वान की समाना उत्क्रांति समान है क्योंकि वा मनसी यह श्रुति है और सगुण विद्या में अमृतत्व चापोष्य जो अमृतत्व है वह अपेक्षित है तो शर्थ क्या यह पूर्वोक्त उत्क्रांति विद्वान और अविद्वान की समान होती है अथवा क्या विशेष युक्त होती है पूर्व ऐसा संदेह करने वालों के मत में विशेष युक्त होती है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि यह उत्क्रांति भूताश्रय विशिष्ट है और पुनर्जन्म के लिए भूतों का आश्रय किया जाता है और विद्वान का पुनर्जन्म संभव नहीं है क्योंकि अमृतत्व ही विद्वान विद्वान मोक्ष को प्राप्त होता है ऐसी श्रुति है इसलिए यह उत्तीद्वान की ही है परंतु विद्या के प्रकरण में इसका श्रवण होने से यह विद्वान की ही होनी चाहिए नहीं कारण कि आदि के समान यहाँ पर यथा प्राप्त अनुकीर्तन है जैसे कि युषा जिस अवस्था में यह पुरुष सोता है ऐसा कहा जाता है जिस समय यह भोजन करना चाहता है पीना चाहता है इस प्रकार विद्या के प्रकरण में भी प्रतिपादन के अभिपसित वस्तु के प्रतिपादन के अनुगुण से सर्वप्राणी प्राणी साधारण ही स्वाप आदि कहे जाते हैं न कि विद्वान के लिए विशेष रूप से विधान करना है इस प्रकार जो जिस परदेवता में प्रयाण करने वाले पुरुष का तेज संपन्न होता है वह आत्मा है वह तू है उसे प्रतिपादन करने के लिए महाजन जन साधारणगत इस उत्क्रांति का अनुकीर्तन है न तक्रामती उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते इस प्रकार यह उत्क्रांति विद्वान में प्रतिशि है इसलिए यह उत्क्रांति अविद्वान की ही है सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं वाणी मनसी, मन में लीन होती है, इत्यादि है उत्क्रांति विद्वान और अविद्वान दोनों की मार्ग के आरंभ तक समान होनी चाहिए क्योंकि उसका समान रूप से श्रवण है अविद्वान देह के बीज रूप सूक्ष्म भूतों का आश्रय कर कर्म से प्रयुक्त हुआ देह ग्रहण कर अनुभव करने के लिए संसार में आता है विद्वान तो सगुण ब्रह्म ज्ञान से आलोकित हुए मोक्ष के द्वारा आश्रय करता है यह इस सूत्र अवयव से कहा गया है परंतु विद्वान को तो अमृतत्व प्राप्त होना चाहिए वह अन्य देश के अधीन नहीं है तो पुनः उस विद्वान के लिए भूतों का आश्रय अथवा मार्ग का उपक्रम कैसे सिद्धांति इस पर कहते हैं यह अमृतत्व अपेक्षित है उपासक अविद्या आदि क्लेशों को अत्यंत दग्ध न कर अपर सकुन, सकुन विद्या के सामर्थ्य से प्राप्त करना चाहता है इसलिए उस उस अवस्था में उस विद्वान के लिए मार्ग का उपक्रम और भूतों का आश्रय संभव है क्योंकि जराश्रय प्राणी प्राणों की गति उपपन्न नहीं होती इसलिए दोष नहीं है अधिकरण पांचवा संसार विपदेशाधिकरण सूत्र आठ से ग्यारह सूत्र आठ वीते ही मोक्ष पर्यत रहते हैं योनि योनिवन्य इत्यादि से संसार का व्यपदेश है तेज पर देवताया तेज पर देवता में लीन होता है इस वाक्य ने प्रकरण के सामर्थ्य से उस प्रकृति तेज है वह अध्यक्ष में लीन होता है ऐसा कहा जा चुका है परंतु यह संपत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए इसका विचार किया जाता है पूर्व ऐसा शंका होने पर आत्यंत ही स्वरूप विलय है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि वह परदेवता उस तेज की प्रकृति हो सकता है और सब उत्पन्न होने वाले वस्तु समुदाय की परदेवता प्रकृति है ऐसा प्रतिष्ठा किया गया है इसलिए यह अविभागा पति है, सिद्धांतिकी, ऐसा ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं वह तेज आदि सूक्ष्म भूत श्रोत्र आदि करणों के आश्रय रूप सम्यक ज्ञान निमित्तक संसार मोक्ष पर्यंत अवस्थित होते हैं क्योंकि योनिमन कुछ अवि अविद्यान मूढ़ जीव अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार शरीर धारण करने के लिए बीज से संयुक्त होकर योनि द्वार को प्राप्त होते हैं, हो हैं।, हैं। इत्यादि संसार का व्य प्रदेश है अन्यथा यदि स्वरूपतः भूतों का लय माना जाए तो प्रयाण के समय में ही उपाधि के अस्तमय से सब ब्रह्म के साथ अत्यंत संपन्न हो जाएंगे ऐसा होने पर विधिशास्त्र और विद्याशास्त्र अनर्थक हो जाएंगे मिथ्या ज्ञान के बिना नहीं हो सकता इसलिए परदेवता प्रकृति होने पर सुशिप्ति और प्रलय के समान भाव अवशेष ही यह सत्संपत्ति है सूत्र नौवा सूक्ष्म प्रमाणस्तोपलब्धे तो है सूक्ष्म प्रमाणत चा उपलब्धे है सूत्रार्थ अन्य भूतों सहित बहुत प्रमाणत प्रमाण से च और स्वरूप स्वरूप से सूक्ष्म तो तो इस प्रकार ही उपलब्ध होता है भाष्यार्थ इस देह से प्रयाण करने वाले जीव के अन्य भूतों सहित आश्रय भूत बहुत तेज स्वरूप से और परिमाण से सूक्ष्म होने योग्य है क्योंकि नाड़ी मार्ग से निष्क्रमण प्रतिपादक श्रुति आदि से इसकी उपलब्ध होती है। ऐसा होने पर सूक्ष्म से उसकी संचार और स्वच्छ होने से होती है। एत एव देह से होती निष्क्रमण करता हुआ बहुमूर्ष पार्श्वस्थ लोगों से उपलब्ध नहीं होता सूत्र दसवा नोपमर्देना उपमर्देना अतः सूत्रार्थक अतः तेज सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म से भी न उपमर्दित नहीं होता है अतएव उस तेज मक्क तेह के सुक्ष्म होने से ही इस स्थूल शरीर दाह आदि निमित्त से उपमर्दन होने से अन्य सूक्ष्म शरीर उपमर्दित नहीं होता सूत्र ग्यारह व्यवपत्ते ऊषमा अस्पताल उपपत्ति है यश ऊष्मा सूत्र इस सूक्ष्म शरीर की ही यश उष्मा यह उष्मा है उपत्ति क्योंकि उसकी स्थूल शरीर के स्पर्श होने से उपपत्ति होती है और इस सूक्ष्म शरीर की ही यह उष्मा है जिस उष्मा को इस शरीर से संस्पर्श से जानते हैं क्योंकि वृतावस्था में देह के अवस्थित होने पर और देह के रूप आदि गुण विद्यमान होने पर भी ऊषमा उपलब्ध नहीं होती जीवावस्था में ही तो उपलब्ध होती है इस अन्वय व्यतिरिक्त से यह उपपन्न होता है कि यही उष्मा प्रसिद्ध शरीर से भिन्न शरीराश्रय है उसी प्रकार उष्ण जीवित होते यह शरीर उष्ण होता है और मृतक होते यह शीतल होता है यह श्रुति है अधिकरण चवा प्रतिषेधाधिकरण सूत्र 12 से चौदह सूत्र बारहवा प्रतिषेधादि न तस्य सूत्र उत्क्रामी इत्यादि के शरीर से उत्क्रमण का प्रतिषेध होने से उसकी उत् उत्क्रांति का प्रतिषेध है इति ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है शारीरात क्योंकि यह उत्क्रमण निषेध जीव से है शरीर से नहीं इससे प्राणादि युक्त जीव और ब्रह्मविद की उत्क्रांति है अमृतत्व चुपोष्य अविद्या आदिश समुदाय का अत्यंत दाह है इस विशेषण से अमृतत्व में गति और का अभाव स्वीकार गया, गया है उसमें भी किसी कारण से उत्क्रांति विषय आशंका कर प्रतिषेध करते हैं अथा काम यमान अथ संसारोक्ति के देह से प्राणों की उत्क्रांति नहीं है ऐसा कहो तो नहीं ऐसा कहते हैं क्योंकि प्राणों की यह उत्क्रांति का प्रतिषेध जीवात्मा से है शरीर से नहीं यह कैसे अवगत हो इससे कि न तस्मात प्राणा उससे प्राण उत्क्रमण नहीं करते इस प्रकार अन्य शाखा में पंचमी का प्रयोग है संबंध सामान्य विषय षष्टि ही शाखागत से संबंध विशेष में व्यवस्था होती है उससे उसके साथ प्राधान्य से अभ्युदय और निश्रेय में अधिकृत दे संबंधित होता है देह नहीं उस उत्क्रमण की इच्छा करने वाले जीव से प्राण चले नहीं जाते किन्तु उस जीव के साथ ही होते हैं ऐसा अर्थ है प्रयाण करने वाले पुरुष के प्राण ही वह उत्क्रांति देह से होती है ऐसा प्राप्त होने पर उसका निराकरण करते हैं एकेशाम एकेशाम एकेशाम स्पष्ट ही एक सूत्रार्थ शाखा वालों के मत में पर ब्रह्मविद के प्राणों के शरीर से उत्क्रमण का प्रतिषेध स्पष्ट स्पष्ट उपलब्ध होता है ही क्योंकि प्राणवितता ब्रह्मविद्ता के प्राणों का देह से उत्क्रमण नहीं होता के प्राणों का देह देह से से उत्क्रमण नहीं होता सिद्धांती जो यह कहा गया है है कि की भी उत्क्रांति उत्क्रांति होती है क्योंकि में जीव अपादान है यह युक्त नहीं है क्योंकि कुछ शाखा वालों के मत में देह अपादान देह से ही उत्क्रांति का प्रतिषेध स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है जैसे की यम पुरुषो मियता जिस समय यह ब्रह्मविद तो पुरुष मरता है उस समय उसके प्राणों का उत्क्रमण होता है वा नहीं। इसमें इस प्रकार के प्रश्न पक्ष का परिग्रह कर तब क्या यह प्राणों के अनुत्त होने पर मरता नहीं इस आशंका के होने पर अत्रिये वे यहाँ ही लीन हो जाते हैं इस प्रकार प्राण के उसकी सिद्धि के लिए उच्च वह शब्द से परामृष्ट प्रकृत उत्क्रांति के अवधि के उच्च वयन उदिशी कहती है ये देह के होने चाहिए देही के नहीं तत्साम विद्या प्रकरण रूप साधन में होने से उस श्रुति के साथ एक होने से तस्मात प्राणा उच्च प्राण उत्क्रमण नहीं करते ही, परमात्मा ही परमात्मा में ही पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं यहाँ भी अभेद उपचार से देह अपादान कारक ही उत्क्रमण का प्रतिषेध है जिनको पंचमी व पाठ है उनको यद्यपि देह का प्राधान्य है तो भी यह व्याख्या करनी चाहिए जिनके मत में ष्टी विभक्ति पाठ है उनके मत में विधवत संबंधी उत्क्रांति का प्रतिषिध है इसलिए तस् इस वाक्य को प्राप्त उत्क्रांति का प्रतिषेधार्थक होने से वह देहापादानक प्रतिषिध होती है क्योंकि देह से उत्क्रांति प्राप्त है देही से नहीं और चक्षुष्टोवा व वह आत्मा नेत्र से मूर्धा से अथवा शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकलता है उसके उत्क्रमण करने पर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करता है पीछे उत्क्रमण करते हुए उस प्राण के पीछे सब बाघाधि प्राण उत्क्रमण करते हैं इस प्रकार अविद्वान विषय विस्तार सहित उत्क्रमण और संसारगमन दिखलाकर संसार दिखला करमान काय, इस प्रकार कामना करने वाला संसार को प्राप्त होता है इस प्रकार अविद्वान की कथा का उपसंहार कर अथा अकामायमान अब जो न कामना करने वाला है इस रीति से विद्वान का उपदेश कर यदि उसके विषय में भी उत्क्रांति ही प्राप्त कराइए तो यह व्यपदेश असंगत अयुक्त ही होगा इसलिए अविद्वान के विषय में प्राप्त हुई गति और उत्क्रांति का विद्वान के विषय में प्रतिषेध है अथा व्यपदेश की सार्थकता का सार्थकता के लिए ऐसा आख्यान करना चाहिए सर्वगत ब्रह्मात्म भूत काम कर्म वाले ब्रह्मविद की उत्क्रांति अथवा गति उपन्न नहीं होती क्योंकि उसके निमित्त का अभाव है अत्र ब्रह्मुदय यहाँ पर ब्रह्म प्राप्त करता है इस प्रकार के श्रुतियां गति और उत्क्रांति का अभाव सूचित करती है सूत्र सूत्रार्थ और देवा अपनी मार्गे यह स्मृति भी ब्रह्म की गति और उत्क्रांति का अभाव कहती है और महाभारत में सर्वभूतात्म भूतस्थ सर्व भूतों का जो आत्मरूप है और उसके मार्ग में मोह प्राप्त करते हैं अर्थात उसके मार्ग का अभाव होने से उसे देव नहीं जानते इस प्रकार गति और उत्क्रांति के अभाव की यह स्मृति भी है परंतु शुक्र किला महर्षि वेददास के पुत्र मुखु शुकदेव ने आदित्य की ओर प्रस्थान किया उसके पीछे जाकर पिता ने बुलाया तब उन्होंने मोह ऐसा उत्तर दिया और उन्होंने उसने सुना। इस प्रकार सर्वगत ब्रह्मात्मा भूत ब्रह्मविद्या की गति भी स्मृति है गति की भी स्मृति है नहीं योग बल से अपर बल से शरीर सहित का ही विशिष्ट देश प्राप्ति पूर्वक यह शरीर का त्याग है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि सब प्राणियों से दृश्यत्व आदि का उपन्यास है और शरीर जाते हुए को सब प्राणी देख नहीं सकते और तो अंतरिक्ष में जाकर पवन से भी त्वरित गति कर और अपना प्रभाव दिखलाकर सर्वभूत ग हुए इस प्रकार वहां पर ही उपसंहृत किया है इससे पर ब्रह्मविद्ता की गति और उत्क्रांति का अभाव है गति श्रुतियों का विषय हम आगे व्याख्यान करेंगे अधिकरण अकसात्वागालिक सूत्रपन्ध्रा तानि परे तथा तानि परे तथा ही आह भाष्यर्थ सूत्र वे प्राणात्मक इंद्रिया और भूत परे पर आत्मा में ही लय होते हैं क्योंकि तथा आह वैसे ही इत्यादि श्रुति कहती है भाष्याथ पर ब्रह्मवेत्ता की प्राण शब्द से कथित हुए इंद्रिया और भूत उस परमात्मा ही परमात्मा में ही विलीन होते हैं क्योंकि समुद्र में पहुंच कर अधिष्ठान पुरुष ही है उस पुरुष को प्राप्त होकर लीन हो जाती है ऐसी श्रुति है परंतु गता कला मोक्ष काल में देहारंभक देहारम्भ प्राण आदि पंद्रह कलाये अपने अपने आश्रयों में स्थित हो जाती है इस प्रकार विद्वत विषय अन्य श्रुति नहीं परमात्मा से अन्यत्र भी कलाओं का प्रलेख रहा है नहीं क्योंकि पार्थिव आदि अपनी पृथ्वी पृथ्वी प्रकृति प्रतिवी आदि में ही विलीन होती है वह श्रुति व्यवहार के अपेक्षा से है पर ब्रह्मविता का संपूर्ण कला समूह ब्रह्म में ही विलीन होता है इस प्रकार दूसरे श्रुति तो विद्वत प्रतिपत्ति की अपेक्षा से है इसलिए दोष नहीं है अधिकरण आठवां अविभागाकरण सूत्र सोलह अविभाग अचनाथ अविभाग अव, विद्वान की कलाओं का के साथ अत्यंत अविभाग ही है इसमें वचना विद्यते नामे इत्यादि श्रुति वचन है क्या विद्वान का वह कला प्रलय अन्य अविद्वानों के कला प्रलय के समान सावशेष होता है अथवा निरवशेष ऐसा संचय होने पर प्रलय के से शक्ति अवशेष होती है ऐसा होने पर कहते हैं अविभाग से ही प्राप्त होता है किससे से इससे कि ऐसा श्रुति वचन है जैसे कि कला प्रलय कहकर विद्यतेता नाम रूपे उन कलाओ का नाम रूप नष्ट हो जाता है और अनष्ट तत्व को ब्रह्मविता पुरुष ऐसा कहते हैं वह कालहीन और अमृत कलाहीन और अमृत हो जाता है ऐसा कहती है निमित्त का प्रलय होने पर उनकी सवशेषत्व उपपत्ति नहीं होती इसलिए अविभाग ही है अधिकरण नौवादोको अधिकरण सूत्र ृतिगाग्रहित प्रकाश से द्वारा वाला वा विद्वान प्रकाशित्वार विद्यासाम सगुण ब्रह्म विद्या की सामर्थ्य से तेजुस्मृति योगाच विद्या के अंगभूत ब्रह्म लोक गषयक स्मरण करता हुआ हार्दा हृदय परमेश्वर के अनुग्रहित होता हुआ एक एक से निष्क्रमण करता है। प्रसंग प्राप्त पर विचार समाप्त हुआ, तो सूत्रकार अपर विद्या की विषय विचार की अनुवृत्ति करते हैं यह कहा जा चुका है कि अर्चुरादि मार्ग के उपक्रम तक उपासक और अनुपासक की उत्क्रांति समान होती है अब मार्ग उपक्रम को दिखलाते है समुह वाले करने वाले वाले उत्क्रमण करने करने की इच्छा जीवात्मा का आयतन हृदय है क्योंकि जीवात्मा इस तेज के अवयव चक्षु आदि इंद्रिय का उपसंहार करता हुआ हृदय में प्राप्त होता है ऐसी श्रुति है उस हृदय के अग्रभाग का प्रज्वलन प्रकाश होता है उस हृदय अग्रभाग प्रज्वलन पूर्विका चक्षु आदि स्थानों से उसकी उत्क्रांति होती है कारण कि की तस् हित उस इस हृदय का आग्र प्रकाशित होता है उसी प्रकाश से यह आत्मा नेत्र से मूर्धा से अथवा शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकलता है ऐसे श्रुति है क्या वह उत्क्रांति अनियम से विद्वानों और अविद्वान की होती है अथवा विद्वान के लिए कोई विशेष नियम है ऐसा संचय होने पर श्रुक्ति के अविशेष से अन्यम प्राप्त होने पर सिद्धांति कहते हैं विद्वानों विद्वान के मुख का और, विद्वान और अन्य अनुपासक अन्य स्थानों से निष्क्रमण करते हैं किस से विद्या के सामर्थ्य से यदि विद्वान भी अन्य के समान जिस किसी देह भाग से उत्क्रमण करें तो उत्कृष्ट लोक प्राप्त न करेगा तो ऐसी परिस्थिति में विद्या अनर्थक ही होगी क्योंकि सगुण विद्या की शेषभूत गति की अनुस्मृति का संबंध है विद्या की शेषभूत और नाड़ी से विद्या नशेषो में विहित गति का अनुशीलन ध्यान करना चाहिए उस गति का चिंतन करता हुआ उसी से प्रस्थान करता है यह युक्त है इससे हृदय स्थान स्थित और सम्यक रूप से उपासित ब्रह्म से अनुग्रहित हुआ उसके भाव को प्राप्त हुआ विद्वान सौ से अतिरिक्त सौ से भिन्न 101 सौ एक भी मूर्धन्य नाड़ी से निष्क्रमण करता है अन्य अनुपासक अन्य नाड़ियों से निष्क्रमण करते हैं, हार्द्य विद्या को प्रस्तुत कर हृदय की 101 मुख्य नाडियां है उनमें एक मृदा की ओर निकल गई है उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव अमृतत्व को प्राप्त होता है शेष नाड़िया नानागति को देने वाली केवल उत्क्रमण का कारण होती है ऐसा कहते हैं अधिकरण दसवाधिकरण सूत्र 18 और 19 सूत्र उन्नीस सूत्री सूत्रार्थ सुषुमना नाड़ी द्वारा देह से उत्क्रमण किया हुआ उपासक नाड़ी से संबंधित सूर्य किरणों का अनुसारी होता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है भाषा अर्थ यदि दमस्मिन अब इस ब्रह्मपुर के भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है इस प्रकार उपक्रम कर हार्द्य विहित है उसके प्रकरण में या एता, या एता, सब के स्थान कमलाकार हृदय की जो ये वक्षमान नाड़िया है इस प्रकार आरम्भ कर सविस्तर नाड़ी और रश्मि संबंध को कहकर अथ यत्र जिस समय यह उपासक इस शरीर से उत्क्रमण करता है उस समय इन किरणों से उर्धवक हो जाता है ऐसे कहा गया है और पुनः उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव अमृत को प्राप्त होता है इस प्रकार कहा गया है इसलिए एक सौ नाड़ी से निष्क्रमण करता हुआ रश्मि के अनुसार ही निष्क्रमण करता है ऐसा ज्ञात होता है तो क्या अविशेष से ही दिन अथवा रात्रि में वह मियमाण रश्मि अनुसार अनुसारी होता है अथवा दिन में ही ऐसा संचय होने पर अशेष श्रुति से विशेष से ही रश्मि का अनुसारी होता है ऐसा एस, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है सूत्र उन्नीस वा निशि ने चेन्न संबंध सेवादर्शय न संबंधस्य संबंध से संबंध च दिन में नाड़ी रश्मि संबंध होने से दिन में ही उत्क्रांत उपासक रश्मि अनुसारी होता है निश रात्रि में नाड़ी रश्मि संबंध न होने से उत्क्रांत उपासक न रश्मि अनुसारी नहीं होता इति चयन ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है संबंध से जव देह भावी क्योंकि नाड़ी रश्मि संबंध यवदेह भावी है दर्शयती अमुषमादात यह श्रुति दिखलाती दिन में नाड़ी और रश्मि का संबंध है अतः दिन में मृत विद्वान रश्मि अनुसारी हो सकता है में मृत रश्मि अनुसारी नहीं हो सकता रात्रि में नाड़ी और सिद्धान्त, दिखाओ तो ठीक नहीं है कारण की नाड़ी और रश्मि संबंध याबाद देहभावी है जब तक देह विद्यमान है तब तक नाड़ी और रश्मि संबंध है इस अर्थ को अमुषमादादित प्रतायन्ते निरंतर उस से फैलती है और इन नाडियों में प्रवेश करती है और इन नाडियों से फैलती है वे उस में प्रवेश करती यह श्रुति दिखलाती है, दिख है। ग्रीष्म काल में रात्रियों में भी किरणों की अनुवृत्ति उपलब्ध होती है क्योंकि ताप आदि कार्य देखने में आता है शिशिर ऋतु के दुर्दिनों के मेघाचिन दिनों के अन्य ऋतुओं की रात्रियों के बिना ही ऊर्धव आक्रमण गमन करे तो रश्मि का अनुसार अनर्थक होगा श्रुति इस प्रकार यह विशेष कर अभिधान नहीं करती की जो दिन में मरता है वह रश्मि की अपेक्षा कर आक्रमण करता इससे उसमें प्रवृत्ति न होगी क्यों मृत्यु समय का अनियम है यदि रात्रि में मृतक दिन आगमन की प्रतीक्षा करे तो दिन के आगमन होने पर भी कदाचित इसका शरीर अग्नि आदि के संपर्क से श्मी संबंध के अयोग्य होगा यावत जितने समय में मन की प्रेरणा करता है उतने ही समय में आदित्य में पहुंचता है इस प्रकार यह श्रुति अप्रतीक्षा दिखलाती है इसलिए अविशेष से ही यह रात्रि और दिन में रश्मि का अनुसरण होता है अधिकरण ग्यारह वह दक्षिणायधिकूत्र बीस और इक्कीस सूत्र बीस वतने दक्षिणे अतः च आयने अभी दक्षिणे अतः च और प्रतीक्षा की उपपत्ति न होने से दक्षिणे आयने अभी दक्षिणायन में भी मृत उपासको विद्या का फल प्राप्त होता है अतः एव प्रतीक्षा की अनुपत्ति विद्या के अक्षि और, और मृत्यु के अनियमित काल होने से दक्षिणायन में भी निर्माण विद्वा को प्राप्त होता ही है। उत्तरायण में मरण की की प्रशस्तता, प्रसिद्ध होने से और की से और और भीष्म प्रतीक्षा शुक्ल क्षाभिमानी देवता से उत्तरायण के छह मास को प्राप्त होता है इस श्रुति से भी उत्तरायण अपेक्षितव्य है इस शंका को इस सूत्र से दूर करते हैं प्राशस्त प्रसिद्धि अविध विषयक है भ्रीष्म की उत्तारण प्रतीक्षा तो आचार के प्रतिपालन के लिए और पिता के प्रसाद से प्राप्त स्वेच्छा से मृत्यु दिखलाने के लिए है। का अर्थ तो का इस में कहेंगे। परंतु ये हे अर्जुन जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योग अनावृत्ति गति और आवृत्ति गति को भी प्राप्त होते है उस काल मार्ग को कहूंगा इस प्रकार काल की प्रधानता से उपक्रम कर दिन आदि काल विशेष अपन के लिए स्मृति में नियमित किया है तो रात्रि में में अथवा दक्षिणायन प्रयाण करने वाले अनावृत्ति को किस प्रकार प्राप्त होगा इस पर कहते हैं। सूत्र इक्कीसवा योगि प्रतिच चमरियमरते चे योगि प्रति च स्मते स्मरते चेत सूत्रार्थ योगिना प्रति योगी के प्रति अह आदिकाल का विनियोग अनावृत्ति के लिए स्मरते स्मरण किया जाता है स्मारते चैते और यह दोनों गति सांख्य और योग में भी प्रतिपादित है योगी के प्रति यह अह आदिकाल का विनियोग अनावृत्ति के लिए है ऐसी स्मृति श्रुति है और यह दोनों योग और सांख्य स्मृति वचन है न कि श्रुति वचन इसलिए विषय भेद से और प्रमाण विशेष से इस स्मारतकाल विनियोग का श्रोत अवतरण नहीं है परंतु अग्नि अग्निज्योतिर अग्नि ज्योति अह शुक्ल पक्ष षण मास उत्तरायण धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और षण्मास दक्षिणायन इस प्रकार ये श्रोत देवयान और पितृयान स्मृति में भी प्रत्यभिज्ञात होते है कहते हैं क्ष्या उस काल मार्ग को कहूंगा इस प्रकार स्मृति में काल के प्रति प्रतिज्ञान होने से विरोध की आशंका कर परिहार कहा गया है परंतु जब स्मृति में भी अग्नि आदि देवताओं का आतिवाहिक रूप से ही ग्रहण किया जाए तो कोई विरोध नहीं है चतुर्थ अध्याय का दूसरा पाद समाप्त हुआ